यत्र यत्र तत्र तत्र रघुनाथकर्तनम त्र तस्तकांजलि बापूर्णलोचनमत राक्षसत मधुरम मधुरम स्विते च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रय्च पर कोमल कूजयन वेणुं श्याम कुमारकः वेद परम पर्रह्म भासत हृदय मम कूज्त राम राधुम मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वाकि कोकिलमकोलित फलम शुक मुखादमृतद्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मुहरवोरिका भो विभाु काृणादि सुनीचे नोरपी सहिष्णुना कीर्तनीय सदा हरि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 हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री श्रीकृष्ण गोविंद हरे मूर हेनाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरी गोविंद जय जय विरा गो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 गोविंद जय जय योपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहार लाल की जय नमो महद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायणा नारायणा नारायण विमौ पुषौ लोके क्षाक्षर चरवाणी भूतास्थोक्षर उच्य से उत्तुषस्तः परुदारिता यो लोकर्तव्य ईश्वर यस्ती तो हम्षराद्त के अस्लोक वेदे चथि पुरषोत्तम नाराण सदरणीय यतिवृंद विद्वृंदंभमती माताओं श्वेता स्वतर उपनिषद के पहले अध्याय का आठवां मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है संयुक्त में तत्मा अक्षर च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व में यहाँ पर क्षर अक्षर व्यक्त और अव्यक्त तथा ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया क्षर कोई व्यक्त कहा गया अक्षर को अव्यक्त कहा गया इन दोनों का वरण पोषण करने वाला इन्हें सत्ता चित्ता आहलाद प्रदान करने वाला ईश है ऐसा कहा गया जो कुछ कार्य प्रपंच है वह अक्षर है जो कारण है वह व्यक्त है और परमात्मा इन दोनों से अतीत है श्वेताश्वतर उपनिषद के पहले अध्याय के आठवें मंत्र के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है तो पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन इसी शैली में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने किया तो क्योंकि कार्य और कारण का वर्णन किए बिना कारुणातीत परमेश्वर का अधिगम हो ही नहीं सकता है एक और विचित्र बात है यहां पर पुरुष आ गया पुरुषोत्तम की सिद्धि होगी जब पुरुष का ज्ञान होगा पुरुष से उत्कृष्ट का नाम पुरुषोत्तम होगा ना तो कल प्रतिपादन किया गया था ना तो अप्राप्त का प्रतिषेध हो सकता है और ना अवर का उल्लेख किए बिना वर का उत्कर्ष ख्यापित किया जा सकता है पुरुषोत्तम समझने के लिए पुरुष तत्व को जानना आवश्यक श्री शंकरानंद महाभाग ने इस तथ्य को प्रकाशित किया कि पुरुष शब्द की निुक्ति क्या है उपनिषदों में पुरीषयनाथ पूर्णत्वाद व पुरुषा प्रत्यगात्मा की दृष्टि से कहा गया पुरी शयनाथ इसका अर्थ क्या है पुर्यष्टक में शयन करने वाला पुर्यष्टक के माध्यम से व्यक्त होने वाला पुरुष पुरियष्टक को अपनी विद्यमानता से उद्भाषित करने वाला जो तत्व है वह पुरुष है अहमअर्थ त्व पद का अर्थ हुआ पूर्णत्वाद परमात्मा पूर्ण है इस प्रकार पुरुष शब्द तो बहुत उत्कृष्ट अर्थ ख्यापित करता है तो यहां पर क्षर अक्षर को किस दृष्टि से भगवान ने पुरुष कह दिया स्वयं के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया तो क्षर और अक्षर पुरुष है वस्तुताक्षर तो और अक्षर पुरुष कहने योग्य नहीं है परंतु भगवान की विद्यमानता उनके सानिध्य के कारण इन्हें भी पुरुष कह दिया गया जैसे कि काला कलूटा जो लोहा होता है वो दाहक प्रकाशक अग्नि का संस्पर्श लाभ कर दाहक प्रकाशक अग्नि सरिखा ही परिलक्षित होता है उसकी अर्थक क्रियाकारिता भी अग्नि के सदृश ही होती है तब सचमुच में जो अग्नि है उसका उत्कर्ष ख्यापित करने के लिए कहा जाता है दगधुर दगधा हमारे पूज्य गुरुदेव का यह शब्द है दगधुर दगधा जलाने वाले को जलाने वाला तो दगधा लौह पिंड हो गया दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क और संस्पर्श से जिसमें दाह और प्रकाश का संचार हो गया वह हो गया, दाहक उस दाहक उस में दाह, दाहकत्व प्रदान करने वाला दग दुर्दग हो गया इसी प्रकार से भगवान का सानिध्य लाभ करके कार्यात्मक प्रपंच और उसको उद्वाषित करने वाली या उसके रूप में परिणत होने वाली जो प्रकृति या माया है उसको अभी पुरुष कहा गया है ऐसा समझना चाहिए अब यहां केवल में अध्याय के प्रथम श्लोक के आधार पर विचार करें तो भी रहस्य का ज्ञान हो सकता है उर्ध्वमूल मूल अव्ययम प्राहर अव्ययम कहा ऊर्ध् मूलम ऊर्ध्व उत्कृष्टम श्री वैष्णव करेंगे अर्थ उर्ध्व माने ऊपर तो उत्तरोत्तर जो उर्ध्व ऊर्धलोक हैं वो तो उत्कृष्ट हैं ही लेकिन जैसे घट का कोई परिचय दे कि ऊर्ध्व मूल है तो वहां पर ऊर्ध शब्द का प्रयोग उपादान के अर्थ में होगा ऊर्ध्व उत्कृष्ट लोक विशेष में भगवान रहते हैं यह भी शास्त्र मान्यता है इसको लेकर हमारे श्री वैष्णवाचार्य कहते हैं ऊर्ध्वूल ऊर्ध उर्द्व लोक में रहने वाले जो श्रीमनारायण है परात्पर पुरुषोत्तम सृष्टि के मूल है अब विचार करें तो ऊर्ध् का अर्थ क्या होगा या जो अश्वत्थ है संसार रूप वृक्ष है इसका मूल कौन है ऊर्ध तत्व उसमें प्रकृति और परमात्मा दोनों का आकलन हो जाता है क्योंकि रामचरितमानस में सकल राम मय जानी सृष्टि की राम महता का वर्णन किया गया एक जगह और दूसरी जगह कहा गया सिया राममय सब जग जानी सीता और राममय मे। सीता महता भी सृष्टि को प्राप्त है राम महता भी प्राप्त है इसको कहते विवक्षा अवसात सकल राम मय जान यहां केवल राम तत्व का वर्णन तो सीता का वर्णन न होने पर भी सीता का अनुगत्य तो है जगदीश माया दान की जो सृजति पालत समय कृपा निदान की मयाध्यक्ष न प्रकृति सुयत सचरा चरम माया तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरम उल्लेख न होने पर भी अंतरगर्भित उल्लेख माना जाता है जहां का सकल राममय जान तो कोई भी कार्य होगा तो कार्योत्पादनी शक्ति की विद्यमानता तो माननी पड़ेगी और कार्योत्पादनी शक्ति से संपन्न जो होगा वो शक्तिमान भी होगा तो कार्य को स्वीकार करते ही शक्ति और शक्तिमान दोनों को मानने की अपेक्षा होती है अन्य का उल्लेख न होने पर भी अन्य का अस्तित्व सिद्ध होता है उदाहरण के लिए प्रतिबिंब शब्द कह दीजिए केवल प्रतिबिंब तो बिंब और अभिव्यंजक संस्थान अतिरिक्त दो तत्वों का ग्रहण करना पड़ेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब किसका और किस में तो अभिव्यंजक संस्थान दर्पण आदि और अभिव्यंग बिंब तो प्रतिबिंब कहने पर अभिव्यंग और अभिव्यंजक संस्थान दोनों का ग्रहण स्वतः हो जाता है चिदाभास कहने पर चित प्रतिबिंब कहने पर चित छाया कहने पर तीनों शब्दों का प्रयोग उपनिषदों में है और पंचदशी में भी है माया भाषेन जीवेश न सिंहता अपनी उपनिषद में आभास शब्द का प्रयोग कहीं कहीं सीधे सीधा भास शब्द का प्रयोग उपनिषदों में कहीं कहीं चित प्रतिबिंब का वर्णन है कहीं चित छाया का वर्णन है प्रतिबिंब कहें तो शेष दो का ग्रहण स्वतः हो जाता बिंब कहें तो भी सापेक्ष है फिर अतिरिक्त दो का ग्रहण हो जाता है इसी प्रकार से छाया कहें किस में किसकी शेष दो का ग्रहण हो जाता है आभाष कहें तो किसका और किस में शेष दो का ग्रहण हो जाता है तो जब कहा गया सकल राम मय जानी यहां पर सीता का उल्लेख नहीं है लेकिन उल्लेख न होने पर भी विचारकों के दृष्टि में सीता तत्व की विद्यमानता है एक जगह स्पष्ट ही कह दिया सकल राममय जानी सिया राममय सब जग जानी तो किसी भी कार्य को दो प्रकार की महता प्राप्त होती है शक्ति शक्तिमयता और शक्तिमान महता दोनों प्रकार की महता से संपन्न होने पर ही कार्य की निष्पत्ति हो सकती है। इस दृष्टि से जब ऊर्ध्व कहा तो ऊर्ध की व्याख्या ही है यह ऊर्ध कौन तत्व हुआ जिसका मूल ऊर्ध्व है जो ऊर्ध्व मूल है तो जो हो गया कार्य प्रपंच क्षर जिसका मूल ऊर्ध्व है और जो ऊर्ध् मूल है तो कार्य प्रपंच क्षर हो ही गया अस्वत्थ कहकर कार्य प्रपंच का वर्णन कर दिया गया और आगे उर्ध्व शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसी से प्रकृति और परमात्मा या माया शक्ति संपन्न सर्वेश्वर का ग्रहण अपने आप हो जाता है तो उर्ध्वम की ही व्याख्या है यह अक्षर तत्व का और अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम तत्व का जो वर्णन है क्षर के अतिरिक्त कार्य प्रपंच के अतिरिक्त जिसको अश्वत्थ कहा गया पहले श्लोक में उसके अतिरिक्त जो तो दो तत्वों का वर्णन है क्षरातिको तो हम अक्षरादिचोत्तम तो अक्षर उससे भी उत्तम पुरुषोत्तम तत्व का वो ऊर्द की ही व्याख्या है और पुरुष क्यों का तो प्राहु के आगे क्या का अव्ययम अव्यय उपहास है यद्यप है तो अस्वत्थ क्षण भंगुर कल भी रहेगा या नहीं दूसरे क्षण भी टिकेगा या नहीं कहना कठिन सवयव है प्रतिक्षण परिवर्तनशील है कारी का पदार्थ है फिर भी महान भावों ने इसको अव्यय कहा है उपहास है व्यंग्यार्थ है किस दृष्टि से अव्यता के कारण इसको अव्यय कहा दूसरा पक्ष यह क्या है वस्तुता तो व्ययशील है कार्य होने के कारण व्ययशील है क्षयशील है लेकिन अधिष्ठान इसका अव्यय है अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एवं इसका जो अधिष्ठान है अनादि होता हुआ निर्गुण हो है इसलिए अव्यय है उस अधिष्ठान के योग से इसमें अव्ययता की प्रती होती है जैसे प्लास्टिक और लोहा को सूक्ष्म बुद्धि से आकर्षित कर लें तो माइक का न अस्तित्व सिद्ध होता है ना इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है इसका जो अस्तित्व है इसकी जो उपयोगिता है वो लोहा की विद्यमानता के कारण प्लास्टिक की विद्यमानता के कारण है कास्ट से बना हुआ जो यंत्र है बैठक जिसपे बैठते हैं काष्ट कास्ट को काढ़ दे तो न इसका अस्तित्व है न इसकी उपयोगिता है तो किसी भी कल्पित वस्तु की जो अर्थक क्रियाकारिता होती है उपयोगिता होती है किसी भी कल्पित वस्तु का जो अस्तित्व होता है अर्थात किसी भी कल्पित वस्तु की जो सत्ता होती है उपयोगिता होती है वो उपादान के कारण है उपादान न रहे तो फिर वस्त्र से धागे धागे को तंतु तंतु को सूक्ष्म बुद्धि से काढ़ लें तो वस्त्र का ना अस्तित्व रहेगा नहीं इसकी उपयोगिता रहेगी इसी प्रकार से वस्त्र की जो विद्यमानता है अर्थक क्रिया कारिता है तो इसमें अनुगत अनुस्यूत सूत के कारण तंतु के कारण या धागा के कारण है इसी प्रकार से शंकरानंद जी ने पुरुष तत्व क्यों कहा गया पुरुषकार तो होता है प्रत्यगात्मा परिपूर्ण परमात्मा प्रत्यगात्मा स्वरूप परमात्मा परमात्मा स्वरूप प्रत्यगात्मा का नाम पुरुष होता है उस लक्षण से तो रहता है अक्षर लेकिन पुरुषोत्तम तत्व की विद्यमानता के कारण उस पूर्ण पुरुष तत्व की विद्यमानता के कारण इनको भी पुरुष कह दिया गया उससे अतिरिक्त उत्कृष्ट सिद्ध करने के लिए पुरुष को ही पुरुषोत्तम कह दिया गया क्या उत्कृष्ट सिद्ध करने के लिए पुरुष को ही पुरुषोत्तम कह दिया गया जैसे केवल पुरुष कहा जाए तो भी अर्थ परमात्मा ही होता है पूरी साइनाद पूर्णत्वाद वा, लेकिन जब उससे अवर तत्व को पुरुष कहा जाएगा तब उस पुरुषोत्तम तत्व को पुरुष न कहके पुरुषोत्तम कहा जाएगा यह क्या हुआ या बोलने की विधा हुई इसी प्रकार से यहां समझना चाहिए कि स्वतः पुरुष कहने योग्य नहीं है अक्षर और अक्षर क्योंकि अनात्मा है अचित है अधिष्ठानात्मक ही पुरुष सिद्ध होता है तथा उसके सानिध्य से उसकी विद्यमानता से क्षर और अक्षर यह दोनों भी पुरुष संज्ञा को प्राप्त होते हैं यह निष्कर्ष निकला अब एक विचित्र शैली है चौदाहवी अध्याय की उसके अनुरूप भी पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन है मम यो निर्मह ब्रह्म तस्म गर्भम दधा संभव सर्भूता न तत्व यहाँ भी तीन तत्व का वर्णन है मम कहने वाले भगवान स्वयं हो गए महद ब्रह्म मूल प्रकृति माया कुछ भी का है संभावा कहे सर्वभूत तो नीचे से ऊपर चले तो सर्वभूत बने क्षर खर्व, क्षर वर्ग बीच में कौन हो गया महद ब्रह्म ऊपर कौन हो गए मम कहने वाले परमात्मा यहाँ भी तीन तत्व का वर्णन है तो चौदाहवी अध्याय के भी अनुरूप भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अर्थ किया या समझना चाहिए कल हमने छोड़ा था मम देह गुड़ा के सच्चान्य द्रष्टुम्छसी शरीर पांडवस्त तदा भगवान के शरीर या भगवान के देह पर आजकल वेदांतियों में उपासना का पक्ष बहुत शिथिल है कर्मकांड का भी प्रायुप विलोप है कृतोपास हुए बिना कर्मकांड की घाटी पार किए बिना वेदांती बहुत हो गए इसलिए ईश्वर का कुछ नहीं बनता न बिगड़ता जो स्थान वेदांत में ईश्वर को प्राप्त है वही स्थान हम ईश्वर को देते हैं तो हमारा हमारा बनता है ना क्या? लेकिन आधुनिक वेदांतियों के यहां ईश्वर तत्पदार्थ बिल्कुल विचित्र ढंग से अवर कोटिका प्रस्तुत किया जाता है इसीलिए उपासना परिपूर्ण नहीं होती और ईश्वर के प्रति जितनी आस्था होनी चाहिए नहीं होती जबकि सुखादि शि शिवादि इनसे बढ़कर तो कोई तत्वज्ञ क्या होगा तत्वनिष्ठ क्या होगा इनकी दृष्टि में श्रीमद् भागवत आदि के अनुसार सगुण साकार सर्वेश्वर सगुण निराकार सर्वेश्वर का जो महत्व है आज तो साधकों के जीवन में वह महत्व परिलक्षित नहीं होता इसलिए मम देहे गुड़ा के साथ यहां पर जो भगवान ने कहा कि मेरे शरीर में जिन विभूतियों का मैंने वर्णन किया है उन समग्र विभूतियों का तुम दर्शन कर लो य्य द्रष्टि में छाचित तुम्हारे हृदय में जिन विभूतियों का मैंने वर्णन नहीं किया या भविष्य को लेकर युद्ध की दृष्टि से कुछ और भी देखने जानने की भावना हो उसका भी दर्शन कर लो लेकिन अर्जुन ने आंख फार के देखा भगवान का विग्रह तो दृष्टिगोचर हुआ परंतु सकल विभूतियों से मंडित भगवान का विग्रह दृष्टिगोचर नहीं हुआ अर्थात विभूतियों का दर्शन नहीं कर सके तब भगवान ने क्या कहा न तुम हम शक्ति से दृष्टु मने नहीं व चक्षु सा दिव्यम ददा मिते चक्षु पश्चिमे योग मईश्वरम योग मईश्वरम मेरे योग का ऐश्वर्य मुझे ईश्वर के योग का चमत्कार देखो देखो देखो, देखो जैसे जादूगर बोले देखो, देखो देखो चमत्कृति भगवान ने कहा स्व चक्षु के द्वारा चर्म चक्षु के द्वारा जो चक्षु तुम्हें प्राप्त है उसके द्वारा तुम मेरे सर्वाश्चर्यमय विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते तुम बालक सखा हो मैं पालक सखा हूं तुम मचल रहे हो उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए तो मैं तुम्हें जिस चक्षु के द्वारा मेरे कमनीय वर्णीय सर्वाश्चर्यमय विश्व रूप का दर्शन संभव है उस चक्षु को प्रदान किए देता हूं उसका नाम है दिव्य चक्षु श्रीमद भगवत गीता में तीन चक्षुओं का वर्णन है इसी श्लोक में दो चक्षु का वर्णन हो गया स्वचक्षु, चक्षु दिव्य चक्षु तेरह में अध्याय के अंतिम श्लोक में ज्ञान चक्षु का वर्णन है क्षेत्र क्षेत्र जो रेवा मंत्र प्रकृति मोक्षा ये विदुर ते परम तो पंद्रहवीं अध्याय के मध्य में विमूढ़ती पश्चंतिक ज्ञान चक्षु तीन प्रकार के चक्षुओं का वर्णन है स्व चक्षु दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु तो दिव्य चक्षु का विषय है यह जैसे स्वप्नावस्था में जो दृश्य है होता है वो क्या हम इस चक्षु के द्वारा देख सकते हैं अपूर्वस्थानी धर्मो यम गौड़ पादाचार्य जी ने कहा जैसे स्वर्ग में रहने वाले देवराज इंद्र आदि होते हैं वो क्या होते हैं शास्त्राक्ष होते हैं एक हजार आंखों भले कोई देवता चतुर्भुज होते हैं कोई अष्टभुज होते हैं तो गौड़ पादाचार्य जी ने कहा वो विलक्षण लोक है अपूर्वस्थानी धर्म स्वप्न को कहा उदाहरण दिया स्वर्ग निवासी जो देवता है उनकी आकृति तो होती है लेकिन कोई द्विभुज कोई चतुर्भुज कोई शास्त्र भुज होते हैं कोई शास्त्र नेत्र से युक्त होते हैं ऐसे स्वप्नावस्था में हमको आपको जो स्वप्न जगत का दर्शन होता है वो दिव्य चक्षु के द्वारा होता है। बिना दिव्य चक्षु के द्वारा स्वप्न का दर्शन हो ही नहीं सकता और ये नेत्र तो सो जाते हैं ज्ञानेंद्रिया सो जाए कर्मेन्द्रिया सो जाएं और आत्मचैतन से आधिष्ठित अंत करण अर्ध निर्दृत हो जाए और वासना की प्रगल्भता से दृश्य का स्फुरन हो और दर्शन हो तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है स्वप्नावस्था में ग्राही ग्राहक भाव को जीव ही प्राप्त होता है स्वयया कल्पित जीवलो के उपनिषद में तो जैसे स्वप्नावस्था में हमको आपको दिव्य चक्षु प्राप्त होता है उसी के द्वारा हम स्वप्न जगत का दर्शन करते हैं, लेकिन दृष्टा वहां पर दो जैसे भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु तो दिया लेकिन वो दिव्य चक्षु भी कुंठित हो गया भगवान का जो विकराल रूप प्रलयंकर स्वरूप देखा तो अर्जुन काफने लग गए इसका मतलब दिव्य चक्षु से दर्शन तो हुआ लेकिन समग्र विश्व रूप की सहिष्णुता उदित नहीं हो हुनावस्था में देखिए हमारे दो रूप होते हैं एक रूप वह इस शरीर से मिलता जुलता कभी पक्षी आदि का भी जिसमें हमारी अहमदी होती है जिस शरीर को लेकर हमारी अभिमति होती है उस शरीर में रहकर हम दृष्टा होते हैं तो स्वप्नावस्था में सहिष्णुता का अतिक्रमण करके जो दृश्य होता है काप जाते हैं चिल्ला पड़ते कभी कभी क्या मतलब यद्यपि स्वप्न में शरीर मिलता है जिस शरीर के द्वारा स्वप्न में हम व्यवहार का संपादन करते हैं स्वप्न जगत स्वप्नावस्था में भी दिव्य चक्षु के द्वारा ही परिलक्षित होता है लेकिन दिव्य चक्षु प्राप्त अर्जुन जैसी हमारी स्थिति हो जाती है कहीं कोई कम है दृश्य उसके प्रति रागान्वित हो जाते हैं कहीं कोई सुवर्ण इत्यादि उसके प्रति रागान्वित होकर लोभ का उदय हो जाता है कहीं कोई विकराल दृश्य देखकर भयभीत भी हो जाते हैं तो क्या हुआ वो दिव्य चक्षु भी कुंठित तो हो जाता है लेकिन एक चक्षु वह है तेजस तेजस समग्र स्वप्न प्रपंच का दृष्टा है वो भी तो हमारे ही स्वरूप है ना <laughs> तो हम दो हो गए श्री कृष्ण स्थानीय हम अर्जुन स्थानी हम, हम। स्वप्नावस्था में यह प्रवचन मैंने आनंद आश्रम बरेली में जो है दैवी संपद मंडल का वहां लगभग अठहत्तर में किया था दिव्य पर बोले थे तो स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु प्राप्त दो होते हैं हम ही दोनों रूपों में होते हैं एक अर्जुन कोटि के हम होते हैं एक श्री कृष्ण कोटि के होते हैं तो स्वप्नावस्था का संपादन करने के लिए जो हमको एक शरीर मिलता है जिसमें हमारी अहमित होती है उसी में रहकर हम दृष्टा होकर जब समग्र स्वप्न प्रपंच को देखते हैं तो राग भय क्रोध लोग इन सबका संसार हो जाता है सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके जब स्वप्न का दर्शन होता है कोई दृश्य का दर्शन होता है तो हम क्या डर भी जाते हैं लेकिन एक श्रीकृष्ण वाली दृष्टि है भगवान श्री कृष्ण के लिए भी तो वो विश्व रूप दर्शनीय था यही कस्म जगत कृष्णम पश्चाद में चराचरम चरम मम दे गुड़ा के सच्चान्य दृष्टि वो कौन है वो तो हुआ तेजस को टीका समग्र स्वप्न प्रपंच दृष्टि दृष्टि का विलास है दृष्टि सृष्टि बाद <laughs> समग्र स्वप्न प्रपंच जिसकी दृष्टि का विलास है वो तेजस तो प्रकंपित नहीं होता ना न तेजस में समग्र स्वप्न प्रपंच को देखकर भी उसको पचा लेने की क्षमता होती है हमने सिनेमा नहीं देखा भगवान अब न दिखा में <laughs> क्या देखेंगे दिल्ली में पढ़े सिनेमा बाबाई होना था सिनेमा क्या देखे लेकिन ये बच्चे लोग गाते फिरते मैं नहीं गाता सुन सुना के बचपन में याद हो गया था रूप से नहीं जाता इसका अर्थ क्या हुआ किसी का रूप हमको उद्वेलित कर देता है भयानक रूप हो सौम्य रूप हो कमनीय रूप हो तो रूप की सहिष्णुता जीवन में नहीं आती जब द्वैत बुद्धि होती है तो सृष्टि की सहिष्णुता कहा उत्पन्न होती द्वितीय द्वय भयम किसी के रूप पर हम लट्टू हो गए किसी के विकराल रूप को देखकर हम भयभीत हो गए ये जो काम है क्रोध है लोभ है ये सब के मूल में द्वैत क्रोध की द्वैतक बुद्ध बिन्न और द्वैत की बिन्न अज्ञान तो रूप को पचाने की क्षमता कहाँ होती है यही तो साधना की कसौटी है ब्रह्मलोक तक के वैभव को वहां तक के रूप को शब्द को स्पर्श को गंध को जिसमें पचाने की क्षमता है माने जो आत्मसात करने की क्षमता रखता है वहां का शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिसके हृदय को उद्वेलित नहीं करता वो तो फिर ब्रह्म ज्ञान को सहन कर पाएगा या नहीं वही तो कर पाएगा इसीलिए यहाँ पर आपूर्य मान मतलब प्रतिष्ठान समुद्र माप प्रविशंत यदवत तदवत कामा यम प्रविशंत सर्वे सशांति माप न काम कामी तो हमने संकेत किया एक तेजस की दृष्टि उस दृष्टि से हम विचार करें तो स्वप्नावस्था में जितने स्थावर जंगम प्राणियों के सहित उनके अभिव्यंजक संस्थान पृथ्वी पानी प्रकाश पवन दिक्काल होते हैं सब हमारे आपके दृष्टि और विवर्त होते हैं या नहीं अर्थात सब रूपों में हम होते हैं या नहीं क्या? तेजस की दृष्टि के विषय होते हैं और साक्षी की दृष्टि के विवर्त होते हैं तीन हो गए तेजस भाव नहीं रहेगा सुसुप्ति में उस समय प्राग्ञ भाव आ जाएगा विश्व भाव इस समय है तो कभी हम विश्व होकर दृष्टा होते हैं कभी तेजस होकर व्यस्टि में दृष्टा होते हैं कभी प्राग होकर दृष्टा होते हैं संज्ञा हमारी तीन हो गई हम एक ही हो गए साक्षी तो साक्षी स्वप्न का जो साक्षी है उसका तो विवर्त समग्र स्वप्न प्रपंच है अधिष्ठान में ही अध्यक्ष के ओ सैनिक की क्षमता होती अधिष्ठान में अधिष्ठान को अध्यस्त उद्वेलित नहीं कर सकता क्षुध नहीं कर सकता क्योंकि उसके बिना न सत्ता होती है जस्ट की न स्फूर्ति होती है इस दृष्टि से विचार करें तो स्वप्न अवस्था को हम तेजस की दृष्टि से देखें तो समग्र स्वप्न प्रपंच हमारी दृष्टि का विलास होगा और कोई भी स्वप्न प्रपंच स्वप्न में परिलक्षित पदार्थ हमको उज्वेलित करने में समर्थ नहीं हो सकेगा हम अब कहना क्या चाहते जो स्वप्न का प्रपंच है किसकी देह में या किसके शरीर में परिलक्षित होता है इस पर विचार करना चाहिए स्वप्न पर विचार करेंगे तब भगवान ने जो कहा मम देह है गुडा के सच्चान्य दृष्ट गुडा के संबोधन बहुत बढ़िया गुडा के निद्रा विजयी अप्रमत्तता का द्योतक अर्जुन की अधिकार संपदा को अंकित किया और कहा कि मैं दिव्य चक्षु प्रदान किए रहता हूं जो मेरा सर्वाश्चर्यमय विश्व रूप का दर्शन होगा तुम अपने नाम को सार्थक करना निद्रा विजयी गुडाकेश का अर्थ घुघराले वाल वाला और एक होता है निद्रा विजयी अर्थात अनिद्रा होकर के तुम उस विश्व रूप का दर्शन कर सकोगे निद्रित तो हो गए शुभ्ध हो गए तो काम नहीं चलेगा तो एक तेजस है उसमें वो क्षमता है कि तेजस की दृष्टि ऐसी विचित्र है कि समग्र स्वप्न प्रपंच को आत्मसात करने में समर्थ है समग्र स्वप्न प्रपंच तेजस में किसी प्रकार के शोक मोह लोभ भय का संचार करने में समर्थ नहीं है अब जो स्वप्न प्रपंच होता है वो किस शरीर को में होता है सारा जो स्वप्न का प्रपंच होगा किसके शरीर में होगा जो उसका उपादान होगा ये जो घट कुल्लर सकोरे आदि जितने पदार्थ होंगे किसके शरीर में माने किस तत्व में परिलक्षित होंगे मृतिका में इसी प्रकार स्वप्न प्रपंच जिसमें परिलक्षित होता है वो शरीर क्या है कहने को तो भगवान ने कह दिया मम देह है संजय ने कहा शरीर पांडवस्त तदा देह और शरीर का प्रयोग है तो हमको लगता है कि बस यही होगा ना आपातता यह अर्थ प्रतीत होता है लेकिन विचार करने पर स्वप्न के किस देह में किस शरीर में स्वप्न प्रपंच होता है इस पर विचार करें तो वहां पर देह का अर्थ क्या यही होगा जो हम एक शरीर में रहकर स्वप्न को देखते हैं वो उस शरीर में स्वप्न प्रपंच दिखाई पड़ता है क्या तो भगवान का शरीर क्या है इस पर विचार करने के लिए पहले स्वप्न किस शरीर में परिलक्षित होता है इस पर विचार करना चाहिए ये दम से क्यों बोलते हैं इसलिए बोलते हैं अन्वय कर लीजिए अर्थ कर लीजिए बहुत ये भी बहुत गंभीर बात है बहुत उत्तम है इसके बिना क्या लगेगा तो मूलधन है लेकिन गीता से जो लाभ उठाना चाहिए वो लाभ तो तब उठावेंगे ना जब मुक्ति में गीता का गीता का उपयोग होने के लिए इन सब घाटियों को तय करेंगे नहीं तो ममदेह का अर्थ कर लेंगे भगवान के शरीर में सब कुछ दिखाई पड़ा भगवान ने कहा मेरे शरीर में सब देख लो समग्र जगत देख लो लेकिन वो शरीर है क्या तो स्वप्न अवस्था पर विचार करे की समग्र स्वप्न प्रपंच किसमें परिलक्षित होता है यहाँ पर श्रुति है वृदार्व्य होनी चाहिए और ब्रह्मसूत्र भाष्य में उद्धत वीति आशंकराचार्य शंकराचार्य महाभाग ने सधी स्वप्नोभूतवाधी भूतवा, बुद्धि जो है बुद्धि के सहित स्वप्न होता है वो जो स्वप्न साक्षी है परमात्मा तत्व है स्वप्न साक्षी है जीव का शोधित स्वरूप है वह बुद्धि के योग से स्वप्न देखता है अथवा उसकी बुद्धि ही स्वप्न के रूप में परिणत हो जाती है तो स्वप्न साक्षी का विवर्त और स्वप्न में जो प्रज्ञा है बुद्धि है उसका परिणाम स्वप्न प्रपंच है यही ना स्वप्न का शरीर कौन होगा स्वप्न में जो स्वप्न का जितना भी पदार्थ है उसका अधिकरण क्या होगा अधिकरण का नाम ही शरीर होगा ना किस अधिकारण में समग्र स्वप्न प्रब्ध देखता है तो समग्र की व्याख्या कीजिए जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, अब अगर कोई प्रबुद्ध व्यक्ति होगा तो उसको तो देवता भी देख सकते हैं स्वप्न में क्या चौरासी तो लक्ष्य योनियों में जितने शरीर हैं, कोई भी शरीर दिखाई पड़ सकता है स्वप्न में देवता का गंधर्व का अपसरा इत्यादि का भूत का प्रेत का मत्स्य का वराह का तरलता गोलमिति का तो भले ही हमको स्वप्न में सब न दिखता हो लेकिन भावना तो है संभावना तो है किसी के स्वप्न में कुछ किसी के स्वप्न में कुछ किसी जन्म के स्वप्न में कुछ इसका अर्थ यह हुआ कि सीधी बात है चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जो चौरासी लक्ष्य प्रकार के शरीर हैं वो सब स्वप्न में परिलक्षित हो सकते हैं और अधिकांश होते हैं जहा शरीर होगा तो वहां पर पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश उनको साधने वाले तत्व भी होंगे दिक भी होगा काल भी होगा क्योंकि एक विचित्र बात है वस्तु की कल्पना दिक और काल को लाके खड़ी कर देती है किसी वस्तु की उत्पत्ति हुई या किसी लाला का लाली का जन्म हुआ किसी की उत्पत्ति स्वीकार करते ही कब और कहा तो लगे साथ ही लगे हैं किसी की उत्पत्ति भी लाला का जन्म हुआ लाली का जन्म हुआ वृक्ष में अंकुर का जन्म हुआ किसी की उत्पत्ति भी तो तत्काल दो कल्पना आती कहा हुई कब हुई वस्तु के अस्तित्व को मानते ही कारी कोटि के वस्तु के अस्तित्व को मानते ही फिर देश और काल की कल्पना तो जुड़ ही जाती है ये तो साथ ही चलते कब और कहा कब और कहा भगवान राम का ही प्राकत्य हो तो रामनवमी कहते ना चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कहा अयोध्या में कुछ तो बोलना पड़ेगा तो उत्पत्ति का सिद्धांत स्वीकार करते ही देश और काल उसके साथ अनुगत होता ही है इनको हमें मानना ही पड़ता है ऐसी स्थिति में स्वप्नावस्था जो हमको परिलक्षित होती है उसका अधिकरण क्या है मृत का अधिकरण मिट्टी है अच्छा ये जो वस्त्र है इसका अधिकरण तंतु है सुवर्णा भूषण का अधिकरण सुवर्ण धातु है लौह पात्र का अधिकरण लोहा है इसी प्रकार से मिट्टी से बने हुए कोई पदार्थ हो तो उसका अधिकरण मिट्टी है पृथ्वी आदि का यह जो वृक्ष इनका अधिकरण पृथ्वी है बुध बुध है तो उनका अधिकरण जल है तो स्वप्न प्रपंच का अधिकरण जो होगा उसी को शरीर मानना पड़ेगा किसके शरीर में कौन दिखता है यही वह मम देहे गुड़ा कृषा यगवान एक हो गए एक उनका शरीर हो गया एक दृश्यमान संभावित जो विभूतिया हैं दृश्य हैं वो इसी प्रकार कौन किसमें जब विचार करेंगे तो साक्षी में कौन स्वप्न प्रपंच के रूप में परिलक्षित होता अधिकरण कौन है अंत कर्म सधी स्वप्नोभूतवा हमारी आपकी बुद्धि वो स्वप्न प्रपंच के रूप में परिलक्षित हो जाती अब यहाँ एक विचित्र बात है कि हम तो स्वप्रकाश प्रकाश जागृत में भी है स्वप्न में भी है सुसुप्ति में भी है लेकिन श्रुतियां कहते हैं स्वप्नावस्था को लेकर स्व प्रकाशता का वर्णन क्यों करती इस समय जो हम अपनी स्व प्रकाशता पर विचार करेंगे तब भ्रम में पड़ जाएंगे कह सकते इंद्रियों के द्वारा प्रकाश है विषय का प्रकाश इंद्रियों के द्वारा होता है इंद्रियों का प्रकाश अंतकरण मन के द्वारा होता है मन का प्रकाश बुद्धि के द्वारा होता है फिर बुद्धि का प्रकाश जीव के द्वारा होता है फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्री इनका प्रकाश अधिदेव के द्वारा होता है इतने जब जगत जगद्वाल है विषय कारण सूर्य जीव ईश और ब्रह्म सभी है ना इस समय विषय कारण सूर्य जीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनाध अवधि यहाँ इतने हैं विषय के अतिरिक्त सब के सब प्रकाशक है उसमें कहा नहीं जा सकता कि सचमुच में जीव या आत्म तत्व स्वप्रकाश लेकिन स्वप्नावस्था में क्या होता है स्वप्नावस्था में एक विचित्र तथ्य है भांतिकार भांति प्रस्थान में कुछ विवरण प्रस्थान में कहीं के अंतर भी है प्रश्न उठता है घटाकार वृत्ति अब घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति हो गई अब उस वृत्ति के आकार की वृत्ति होगी फिर फिर उसका आकार की वृत्ति होगी तब हम देखेंगे क्या किसी दृष्टि तो किसी भी किसी वृत्ति का साक्षात तो दृष्टा तो आत्मा को मानना पड़ेगा ना उदाहरण के लिए हम सचिव जी के माध्यम से किसी से बात करते हैं संदेश लेते हैं परन्तु इनके इनसे बात करने के लिए एक और माध्यम कहीं ना कहीं तो साक्षात काम करना होगा ना इनसे सीधे संपर्क हुआ किसी से संपर्क इनके माध्यम से हुआ तो वहां पर भ्रांतिकार वाचित्यारी ने विचार किया है घटाकार वृत्ति ठीक है उस वृत्ति का दृष्टा दर्ष, कौन होगा घट और दस्टा के बीच में वृत्ति आ गई लेकिन जब वृत्ति को ही दृश्य बनाना हो भाष्य बनाना हो तब साक्षात वहां पर होंगे या नहीं किसी प्रकार से सुखाकार वृत्ति होती है या सुख का साक्षात दृष्टा आत्मा होता है आत्म तत्व इस पर भी विचार किया गया मान लो जी सुखाकार वृत्ति होती है तो सुखाकार वृत्ति फिर किससे प्रकाशित होती है कहीं ना कहीं तो आत्मा को साक्षात साक्षी के रूप में प्रकाशक के रूप में माध्यम के बिना मानना ही पड़ेगा तो जब बुद्धि वहां पर बुद्धिकरण के रूप में है या नहीं इस पर विचार करेंगे स्वप्न पर कल्पना के कीजिए कि बुद्धि ही समग्र स्वप्न प्रपंच के रूप में परिणत हो गई बुद्धि ही समस्त स्वप्न प्रपंच के रूप में परिणत हो गई तो अब स्वप्न प्रपंच सहित उस बुद्धि का साक्षी सीधे आत्म तत्व है या नहीं इसलिए भगवान श्री कृष्ण के समान हो गया साक्षी तत्व साक्षी तत्व तो थोड़ी देर के लिए उसको तेजस मान लीजिए साक्षी तत्व और ममदे जो भगवान दे भगवान ने उसी प्रकार साक्षी के शरीर के रूप में कौन वहां पर बुद्धि यही ना और सारी विभूतियों के समान जितना भी स्वप्न प्रपंच है वो कहाँ पर बुद्धि रूपी अधिकारण में तो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित जो अंतकरण है वही स्वप्न प्रपंच का अधिकारण है अंतकरण ही अधिकारण है और वास्तव में वहां पर स्वप्न में अंतकरण ही सर्वदृश्य के रूप में परिणत भी है नहीं तो स्वप्नावस्था में आग लग गई हजारों वृक्ष पशु पक्षी भवन सब जल गए स्वप्नावस्था टूट गई राख खाक कुछ अवशिष्ट बचता है क्या जैसे मनोमयी सृष्टि का विलोप हो जाए तो मन के अतिरिक्त कुछ बचेगा ऐसे ही स्वप्नावस्था का विलोप होने पर कुछ अवशेष बचता है क्या जो बचता है उसी का नाम तंत्रकरण है इसका मतलब बुद्धि तो स्वप्नावस्था के रूप में स्वप्न प्रपंच के रूप में परिणत हो गई तो साक्षात आत्म तत्व ही तो आत्मा के शरीर के रूप में वहां पर यह शरीर नहीं बुद्धि ही विद्यमान है यहां पहुंच गए अब चलिए सुसुप्ति पर सुसुप्ति में जो सुखा सुख की अनुभूति होती है वहां पर सुखानुभूति तो होती है वेदांत प्रस्थान के अनुसार तभी हम आप सुसुप्ति में कौन होते है? आनंद भुक्त मांडुकिषद के अनुसार हमारा आपका नाम सुसुप्ति में आनंद भुक्त होता है आनंद के अनुभुक्ता होते है तो प्रश्न होता है सुसुप्ति की सृष्टि कितनी है न किंचित अवे सम से अज्ञान आ गया सुख महमद सम से सुखा गया परामर्श के बल पर दो वहां पर पदार्थ हमारे दृश्य हो गए सुसुप्ति में भी दृष्टि का अभाव नहीं होता वहाँ दृष्टि के रूप में सुख और अज्ञान विद्यमान रहता है अब प्रश्न उठता है सुसुप्ति में जो हमको सुख का भान होता है अज्ञान का भान होता है वो दिव्य चक्षु के बिना हो सकता है क्या दिव्य चक्षु के बिना नहीं हो सकता लेकिन यहां पर दृश्य का क्षेत्रफल केवल सुख और अज्ञान तक सीमित है और सुख को ले लें उस सुख का अधिकरण कौन होगा और अज्ञान का अधिकरण कौन होगा अज्ञान किसमें रहेगा सुख किसमें रहेगा ममदेह जब कहेंगे वहां पर एक विचित्र बात है मान लीजिए सुख का अधिकरण अज्ञान को मान लें सुख का अधिकरण अज्ञान को मान लें पर अज्ञान का अधिकरण किसको को साक्षात आत्मा तो यहां पर मम देह मैं देह कर अर्थ क्या हो गया साक्षात आत्मा साक्षी तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा सुसुप्ति में हमारे दो दृश्य हैं एक है सुख एक है अज्ञान अगर हम दोनों को साक्षी भाष्य मानेंगे या नहीं दोनों को साक्षी भाष्य मानेंगे तो साक्षी ही उनका शरीर है अधिकरण है साक्षी ही अधिकरण है अगर हम मानते हैं कि सुख अज्ञान के द्वार से परिवर्तीत होता है तो सुख का शरीर कौन हो गया अधिकरण शरीर मान अधिकरण सुख का अधिकरण कौन हो गया अज्ञान अब फिर अज्ञान का अधिकरण ढूंढे अज्ञान का अधिकरण ढूंढे तो कौन कौन होगा रस्सी का ज्ञान जो होता है हमको आपको रस्सी का ज्ञान और रस्सी तो अधिकरण नहीं है ना नसी विषय राज्य विषय का ज्ञान है लेकिन अधिकरण तो चेतन होगा ना कोई हमको अज्ञान होता है ना रस्सी का रस्सी को थोड़ा अज्ञान होता है रस्सी का हमको अज्ञान होता है तो उस अज्ञान का अधिकरण कौन होता है इस पर विचार किया भगवत पार शंकर महाभाग ने श्रीमद भगवद गीता के तेरहवीं अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या में क्षेत्र ज्ञम सा ऐसा है कि जब हम जगते हैं जागृत हो या स्वप्न हो उस समय अज्ञान भी अंतकरण के समाशित होकर के हमारा भाष्य बनता है अहम अज्ञ अज्ञान को दो ढंग से हम भाष्य बना सकते हैं अहम अज्ञ मैं अज्ञ हूँ तो यहाँ पर अज्ञान का अधिकरण कौन हो गया अहम लेकिन वास्तव में उस अहम का उपादान कौन है एक विचित्र बात है कल्पना कर लीजिए माँ की गोद में है बच्चा होना ही चाहिए माँ माँ है लेकिन कभी कभी माँ गिर परी वृद्धा हो गई तो उसके पुत्र रिष्ट पुत्र क्या है उठाते हैं वहां किसके गोद में मां है जल के गोद में पृथ्वी है लेकिन पृथ्वी के गोद में जल है या नहीं पृथ्वी के सहारे पात्र के सहारे जल है तो सचमुच में किसके गोद में कौन है एक रकम से एक दृष्टि से जल के गोद में जल उपादान है जल के गोद में पृथ्वी है लेकिन निमित्त कारण अभि संस्थान के दृष्टि से विचार करें तो पृथ्वी के गोद में जल है तो सुसुप्ती अवस्था में सुख और अज्ञान इस जीवन में पहली बार यह प्रवचन हो रहा है, पहली बार ये सोच के नहीं आया था कि ये बोलेंगे देह दे व्याख्या करेंगे ये सोच के आया था, इस जीवन में, ना तो किसी ग्रंथ में मैंने लिखा आज यहीं पर पहली बार मेरे इस जीवन में यह प्रवचन में कर रहा हूं इसलिए इसका महत्व तो जरूर है मेरी दृष्टि में तो है ही श्रोताओं की दृष्टि में जो भी हो इसलिए गद्दी का स्थान का पीठ का महत्व होता क्या किस दिन सरस्वती क्या भाव प्रकट कर दे तो यहां पर हम या तो साक्षात साक्षी में ही किसकी प्रतीति माने सुख और अज्ञान दोनों की प्रतीति माने या सुख की प्रतीति अज्ञान में माने सुख में प्रतीति अज्ञान में माने सुख का अधिकरण अज्ञान को माने अभी हमने उदाहरण दिया कि वास्तव में जिस जो अज्ञान अहं का उपादान है वह जागृत में स्वप्न में अहमाश्रित होकर परिलक्षित होता है जैसे अहम अज्ञा है लेकिन यह अज्ञान जब कहेंगे तब क्या अज्ञान को भाष्य बनाने की दो विधा हो गई ना एक विधा है कि स्फुरन व अहम अज्ञा मैं अज्ञ हूं मैं अज्ञ हूं कार्य के आश्रित हो गया कारण कहा ना पंचदशी कार्य आकाशस्य सत्ता व्योमना सत्ता सत्ता का कार्य है आकाश लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं आकाश की सत्ता इसका मतलब जो आश्रय है वो आश्रित होकर परिलक्षित हुआ या नहीं सत का आकाश कार्य है या आकाश का कार्य सत्य है का सदैव सौम्य दमग्रासित सत का, का कार्य आकाश है लेकिन जब हम कहते आकाशस्य सत्ता व्योम सत्ता पंचदशी कार्य बताया तो अपने कार्य के आश्रित होकर के हमको सत परिलक्षित होता आकाशस सत्ता व्योमना सत्ता मानो के ऊपर गुरु का शिष्य नहीं शिष्य के गुरु विवेकानंद जी के गुरु लो जी अब रामकृष्ण जी का महत्व अधिक हुआ या विवेकानंद जी का अधिक हुआ विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परम अब बड़ी विचित्र बात है हेड जी के नाम पर आरएसएस का प्राय लोप ही कर दिया गुरु गुर, क्या गो, गोलवलकर जी श्री गुरु जी के नाम पर ही आजकल आरएसएस चलता है संस्थापक के नाम पर प्राय लोप हो गया अब जो आरएसएस की पहचान है श्री गोलवलकर जी के नाम पर है मैंने उनका प्रवचन सुना है छियासठ में छियाठ में यह उससे भी पहले सुना है एक घंटा डेढ़ घंटा जहाँ विश्व परिषद की बैठक हुई थी प्रयाग में तीन तीन शंकराचार्य मंच पर थे पुरी के ज्योतिर्मठ के और द्वारका के तीन शंकराचार्य मंच पर थे उस समय प्रवचन सुना है ब्रह्मचारी था तो हमने यहाँ पर कहा कि जागृत और स्वप्न की दृष्टि से तो अज्ञान भी अहमाश्रित होकर अहम के गोद में बैठ करके हमको परिलक्षित होता है लेकिन जब अहम चब प्रसुप्त है हम सो जाता है श्रीमद भागवत एकादश स्कन नव योगीश्वर संवाद और छान लो अध्याय सुसुप्ति मैं तो अहम के गोद में अज्ञान नहीं बैठ सकता ना अब अज्ञान है क्या पंचदशी का पहला प्रकरण मलिन सत्य गुण प्रधान प्रकृति का नाम अज्ञान है मलिन सत्य गुण का नाम अज्ञान है तब आप कहेंगे मलिन सत्य गुण कहां बैठेगा त्रिगुणमयी प्रकृति में बैठेगा वहां ले चलिए एक कक्षा और आगे तो त्रिगुणमयी प्रकृति कहा बैठेगी उसको तो साक्षात कहीं बैठाना पड़ेगा ना नहीं तो मूल का मूल त्रिगोणमयी प्रकृति का भी कोई उपादान मानना पड़ेगा उसको तो साक्षात ब्रह्म में बैठाना पड़ेगा कहीं तो उसका लय होगा कहीं तो अधिकरण होगा तो सीधी बात यह है कि स्वप्ना सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान के अधिकरण हम होते इसका मतलब अज्ञान के बैठने का जो शरीर है वो हमारा ही स्वरूप है तो दो अर्थ निकला कहीं कहीं देह का अर्थ स्वरूप होता है और कहीं कहीं देह का अर्थ उपाधि होता है जो उपाधि लेंगे उस उपाधि के बैठने का स्थान तो स्वरूप ही होगा लेकिन अन्य वस्तुओं के बैठने का स्थान कौन उपाधि को मानेंगे इसलिए अब श्री कृष्ण के स्वरूप का हमको ठीक ठीक विज्ञान हो सकता है और भी घाटी आगे है समाधि की समाधि का चुप अनुभव सबको नहीं होता है इसलिए उस घाटी को छोड़ रहे हैं वहां पर क्या मानेंगे एक वृत्ति को मानकर समाधि होती है एक वृत्ति निरोध को लेकर समाधि होती है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति पांचों प्रकार की चित्त वृत्तियां जब निरुद्ध हो गई चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो गई लेकिन चित्त बच गया क्या? यही ना समाधि में वृत्तियों का विलोप होगा या चित्त का विलोप होगा तो प्रश्न उठता है समाधि का अर्थ क्या है वृत्तियों का निरोध वृत्तियां कौन है प्रमाण विपर्याय विकल्प निद्रा स्मृति पांचों प्रकार की वृत्तियां विलीन हो गए, तब प्रश्न उठता है पूर्व पक्ष क्यों जी वृत्ति सारूप्य से आप डरते हैं तो चित्त सारूप्य से क्यों नहीं डरते क्या वृत्ति सारूप्य वृत्ति सारूप्य हो जाता है ना पुरुष का चेतन का तो वृत्ति सारूप्य तो भंग हो गया वृत्ति के अनिरुद्ध जाने पर सुसुप्ति में एक वृत्ति रह गई निद्रा वृत्ति प्रमाण विपर्य विकल्प और स्मृति चार प्रकार के वृत्तियां निरुद्ध हो गईं, एक वृत्ति रह गई वो निद्रा वृत्ति, उस निद्रा वृत्ति का भी जब हो जाता है तब समाधि तो, तो चित्त वृत्ति का निरोध हो जाने से चित्त तो शेष रहेगा ना तरंग का निरोध हो जाने पर जल का निरोध तो नहीं होगा तो जैसे चित्तवृत्ति का स्वरूप हमारे लिए विघ्न है इनको स्वरूप का ठीक ठीक थी विज्ञान नहीं है वो चित्त वृत्ति से तादाट्यपन्न होकर अपने स्वरूप का अंकन करते हैं वैसे ही चित्त वृत्ति के निरुद्ध हो जाने पर चित्त का सारूप्य तो बना रहेगा बना रहेगा या नहीं तो उस पर भगवान शंकराचार्य का क्या दृष्टिकोण है योग का क्या दृष्टिकोण है चित्तम चिदिति जानी या तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासा जपा रागो यथा मणव चित्त वृत्ति विहीन मननी शक्ति विहीन इसी को योगवासिथ क्या कहेगा मननी शक्ति युक्त आत्मा का नाम मन है योगवासिथ त्रिपुरार्य पंचदशी तीनों की यह शैली है जिसको कहते ना कॉर्टकट प्रक्रिया जब स्वामी जी कहते थे विस्तार मत मुझको कैप्सूल दीजिए कैप्सुल <laughs> कैप्सूल शैली में प्रवचन बताइए दृष्टिकोण बताएगा तो यहाँ पर भी प्रश्न उठता है मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है मननी शक्ति रहित मन का नाम फिर क्या है आत्मा यही है ना आत्मा को मन होने में मन को आत्मा होने में कितना समय लगता है मननी शक्ति युक्त आत्मा का नाम योग वास त्रिपुरा रहस्य पंचदशी के अनुसार महोपनिषद के अनुसार अन्नपूर्णो परिषद के अनुसार मननी शक्ति से युक्त जो आत्मा है उसका नाम मन है मन से मननी शक्ति मनन करने की शक्ति हटा दीजिए तो मन आत्मा है मन को आत्मा होने में क्या समय लगता इस प्रक्रिया को जान ले तो समाधि झटपट लग जाएगी या नहीं भगवान शंकराचार्य चित्तम चिदित्य जानिया चौ यची तो संयुक्त चित्त पहले हम लोगों को अध्यापक महोदय ऐसा पढ़ाते थे और तो पढ़ाने की शैली चली गई तोड़ तोड़ के पढ़ाते थे चित्र लिखो बच्चे फिर कहते थे ऐसा बोलो जो इकार ईकार नहीं जो इकार उत्तर प्रदेश का उच्चारण हर प्रांत में कुछ उच्चारण में भूल होती है उत्तरा प्रदेश का उच्चारण तो बहुत यहाँ पर कमजोर है क्या शक्ति भक्ति शक्ति बोलना यहाँ के लिए कठिन है शक्ति होना चाहिए ना बोलने में शक्ति बोल देते भक्ति होना चाहिए बोलने में भक्ति बोल देते उत्तर प्रदेश के व्यक्ति की पहचान अब भविष्य में न लगा ले तो समझ लो पंजाबी है मैंने खाना है भाई जी मैंने जाना है भविष्य में न लगा लो तो समझ लो पंजाबी है ये बिल्कुल <laughs> भविष्य में ने का प्रयोग नहीं होगा ना लेकिन मैंने खाना है मैंने जाना समझ लो पंजाबी है <laughs> तो शक्ति भक्ति नहीं बोल के शक्ति भक्ति बोल देते है तो वहां पर बताया चौकार कार्ची तो, तो संयुक्त तो, तो तब हो गया चित्त उससे एक तकार को हटा लीजिए चित्त चित्त खाने चित्त होकर चित्र ब्रजवासियों हो के ब्रजवासी किसके दुश्मन है मालूम है हम ब्रजवासी नार या नारी बोलते हैं आप नार इकार के दुश्मन होते ब्रजवासी इकार को खा जाते उनके लिए वो मालपुआ हम ब्रजवासी नार जाति पांच को क्या बोलते जाति पांच इकार ह्रस्विकार के दुश्मन होते ब्रजवासी ऐसे महाराष्ट्र में बिहार में भी बिहार में वो के दुश्मन होते बिहार वाले बिहार बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन को देखिए विलासपुर नहीं लिखा होगा विलासपुर और हमारे यहां कार्यालय में बोर्ड लिखा होगा आनंद बाहिनी आनंद वाहिनी और आदित्य बाहिनी वाहिनी नहीं और विहार था ना बौद्ध विहार और विहारियों ने उसको कहा पहुंचा दिया विहार शब्द है विहार और सब जगह देखिए जल का बीज मंत्र कौन है वो वम हाय वरत लण एक दिन बताया था हो हौ वो लय वरट लण व्याकरण का सूत्र हो माने आकाश यो माने वायु रो माने तेज वो माने जल लो माने पृथ्वी हई वर पण लेकिन यहां पर बम बम बम को बना दिया बम इसी प्रकार तो चित्त से जो तकार को खींच लेंगे तो चित्त रह जाएगा या नहीं तो ये चित्त के निरोध की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि वृत्ति विहीन जो चित्त होता है वो पुरुष सारूप्य को प्राप्त हो जाता है वृत्ति सहित जब चित्त है तब तो पुरुष चित्त वृत्ति सारूप्य को प्राप्त होता है और वृत्ति विहीन होते ही जो चित्त है वो चित्त ही पुरुष सारूप्य को प्राप्त होता है माने पुरुष में जाकर विलीन हो जाता है इसलिए चित्त निरोध का नाम योग नहीं है चित्त चित वृत्ति निरोध का नाम योग है तो मैंने कहा के दृष्टि से देखें तो समाधि का अधिकरण कौन सिद्ध होगा फिर या तो आप कहें वृत्ति विहीन चित्त या चित तत्व से तादात्मपन चित तो चित चित स्वरूपी ही अधिकरण बन गया या चित्त अधिकरण बन गया ही ना इस दृष्टि से विचार करें तो भगवान का श्री विग्रह कितना दिव्य होता है फिर कालक्रम से हर हर माद